शिव पुराण रुद्र सिंह दक्ष बोले देव देव हरे विष्णु दीन बंधो कृपा निधे आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए प्रभु आप ही यज्ञ के रक्षक हैं यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो ब्रह्मा जी कहते हैं मनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार से आदर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व की ज्ञाता श्रीहरि दक्ष को समझाते हुए बोले श्रीहरि ने कहा दक्ष मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा दक्ष तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है केवल इतना ही नहीं पग पग पर विपत्ति भी, भी आती है जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती वहां दरिद्रता मृत्यु तथा भय ये तीन प्रक संकट अवश्य प्राप्त होंगे ईश्वराजियाँ भवति सर्वथा विफल केवल नाव विपत्ति पदे पदे अपुज्या यत्र अपूज्याज्य पूजनीयो न पूज्यती तीनी त्र भविष्य दारिद्र्यम भयम् इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान विष्णुभ्वज का सम्मान करना चाहिए महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गण नायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे वे सब के सब बड़े शूरवीर निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे उनके उस महानाथ से तीनों लोग गूंज उठे आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत्त हो गई सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत वन और कानों से सहित काटने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुँह से खून निकल आया वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले दक्ष ने कहा विष्णु महाप्रभो आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं विष्णु आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं महाप्रभो आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं अतः प्रभो आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आप सबके प्रभु हैं